और वीरवर अक्रूर को बुलाकर कहा pate तुम मेरी प्रसन्नता के लिए एक बात मानो यहां से रथ पर बैठकर नंदगांव जाओ वहां वसुदेव के दो पुत्र हैं जो मेरा विनाश करने के लिए विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं वे दोनों दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं चतुर्दशी को का उत्सव होने वाला है उसमें कुश्ती लड़ने के लिए उन दोनों को बुला लाओ मेरे दो पहलवान चाडूर और मुष्टक दांव-पेच में बहुत कुशल हैं इनके साथ यहां उन दोनों की कुश्ती हो और सब लोग देखें वासुदेव के दोनों पापी अभी बालक ही हैं द्वार पर आते ही उन दोनों को महावत की प्रेरणा से मेरा कोवलया पीढ़ हाथी मार डालेगा उन दोनों को मारकर मैं दुष्ट बुद्धि वाले वसुदेव नंद और अपने पिता उग्रसेन को भी मौत के घाट उतारूंगा तत्पश्चात समस्त गोपों का गोधन और सारा वैभव छीन लूंगा क्योंकि वे दुष्ट मेरे बध की इच्छा रखते हैं दानपते तुम्हारे सिवा ये सभी यादव बड़े दुष्ट हैं अतः क्रमशः इनका भी वध करने के लिए प्रयत्न करूंगा तदंतर यादवों से रहित यह समस्त अकंटक राज्य अकेला ही भोगूंगा अतः वीर तुम मेरी प्रसन्नता के लिए वहां जाओ गोपों से ऐसा कहना जिससे कि वे भैंसे का घी दही आदि उपहार की वस्तुएं लेकर शीघ्र यहां आएं अक्रूर जी बड़े भगवत भक्त थे कंस के इस प्रकार आदेश देने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई इसी बहाने अल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो करूंगा इस विचार ने उन्हें उतावला बना दिया राजा कंस से बहुत अच्छा कह कर अक्रूर जी शीघ्र ही रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से निकलकर नंद गांव की ओर चल दिए इधर कंस का दूत महाबली केसी कंस के ही आदेश से वृंदावन में आया श्री कृष्ण चंद्र का वध करना ही उसकी यात्रा का उद्देश्य था उसने घोड़े का रूप धारण कर रखा था वह अपनी टापों से पृथ्वी को खोदता गर्दन के बालों से बादलों को उड़ाता तथा वेग से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के भी मार्ग को लांघता हुआ गोपों के समीप आया उसके हिनसने के शब्द से समस्त गोप और गोपांगनाएं भयभीत हो भगवान गोविंद की शरण में गईं उनकी इतरा-इतराई की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण जलपूर्ण मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले गोपाल गण इस खेसी से डरने की आवश्यकता नहीं है आप लोग तो गोप जात के हैं इस तरह बाहर से व्याकुल होकर अपने वीरोचित पराक्रम का लोप क्यों कर रहे हैं अरे इस दैत्य में शक्ति ही कितनी है यह हमारा क्या कर लेगा यह तो जोर-जोर से हिनहिनाकर केवल आतंक फैला रहा है इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है यह दुष्ट अश्व व्यर्थ ही उछल-कूद मचा रहा है ग्वालों से यूं कहकर भगवान उस दैत्य से कहा ओ दुष्ट इधर आ मैं कृष्ण हूं जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने पूषा के दांत तोड़ दिए थे उसी तरह मैं भी तेरे सारे दांत गिराए देता हूं यूं कह कर, भगवान श्री कृष्ण के सामने गए वह दैत्य भी मुंह फैलाकर उनकी ओर ने अपनी को बढ़ाकर दुष्ट केसी के मुख में दिया उससे टकराकर केसी के दांत सुभ्र मेघ खंडों के भांत छिन्न भिन्न हो गए श्री कृष्ण की भुजा केसी के शरीर में बढ़ती ही चली गई जैसे अवहेलना पूर्वक उपेक्षा किया हुआ रोग धीरे-धीरे बढ़कर विनाश का कारण बन जाता है वैसे ही वह भुजा भी उस दैत्य की मृत्यु का साधन बन गई उसके जबड़े फट गए वह मुख से फेन और रक्त फेंकने लगा नस नाड़ियों के बंधन टूट जाने से उसके दोनों जबड़े बिलग हो गए और वह लीद और पेसाब करता हुआ धरती पर पैर पठकने लगा उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया और वह थककर प्राणों से हाथ दो गएठा उसकी सारी हल्चल समाप्त हो गई जैसे बिजली गिरने से किसी वृक्ष के दो टुकड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण की भुजा से वह महाभयंकर असुर दो टुकड़े होकर गिर पड़ा केसी को मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई थकावट नहीं हुई वे स्वस्थ रूप से हंसते हुए वहीं खड़े रहे उस दैत्य के मारे जाने से गोप और गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई वे श्री कृष्ण को सब ओर से घेर कर आश्चर्यचकित हो उनकी स्तुति करने लगे इसी समय देवर्षि नारद बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए केसी को मारा गया देख वे हर्ष से फूले नहीं समाते थे नारद जी बोले जगन्नाथ आपको धन्यवाद है अच्युत आपने खेल खेल में ही इस केसी को मार डाला यह देवताओं को बड़ा क्लेश दिया करता था Madhusudan, आपने इस अवतार में जो जो महान कर्म किए हैं उनसे मेरे चित्त को बड़ा आश्चर्य और संतोष हुआ है यह असुर रूपधारी दैत्य जब गर्दन के बालों को हिलाते और हिन्हनाते हुए आकाश की ओर देखता था उस समय देवराज इंद्र और संपूर्ण देवता भी थर्रा थे जनार्दन आपने दुष्ट केशी का वध किया है इसलिए अब लोक में आप केशव के नाम से विख्यात होंगे आपका कल्याण हो अब मैं जाऊंगा और परसों कंस के यहां आपके साथ जो युद्ध होगा उसमें फिर सम्मिलित होऊंगा धरणीधर उग्रसेन कुमार कंस जब अपने अनुचरों सहित मारा जाएगा उस समय पृथ्वी का भार आप बहुत कुछ उतार देंगे उसके बाद भी राजाओं के साथ आपके अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे गोविंद आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और मुझे भी बहुत आदर दिया आपका कल्याण हो अब मैं जाता हूं यूं कहकर नारद जी चले गए तब श्री कृष्ण अत्यंत सौम्य भाव से ग्वालों के साथ गुरुकुल में चले आए अक्रूर का नंदगांव में जाना श्री राम कृष्ण की मथुरा यात्रा गोपियों की कथा अक्रूर को यमुना में भगवत दर्शन उनके द्वारा भगवान की स्तुति मथुरा प्रवेश रजक बध और माली पर कृपा व्यास जी कहते हैं अक्रूर जी शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ पाकर नंद गांव की ओर चल दिए मार्ग में सोचने लगे आहा मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई नहीं है क्योंकि आज मैं अंश सहित अवतीर्ण हुए साक्षात भगवान विष्णु का मुख देखूंगा आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात बहुत ही सुंदर होगा क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्य के सारे पाप हर लेता है वही कमल सदृश नेत्रों वाला श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझे देखने मिलेगा जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय है भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा ब्रह्म इंद्र रुद्र अश्वनी कुमार वसु आदित्य और मरुदगण जिनके स्वरूप को नहीं जानते वे श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे जो सर्व आत्मा सर्वव्यापी सर्वत स्वरूप संपूर्ण भूतों में स्थित अभय एवं व्यापी परमात्मा हैं वे ही आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे जिन्होंने अपनी योग शक्ति से मत्स्य कूर्म वराह और नरसिंह आदि अवतार ग्रहण किए थे वे ही भगवान आज मुझसे वार्तालाप करेंगे स्वैच्छा से करने वाले अविनाशी जगन्नाथ इस समय कार्यवश ब्रज में निवास करने के लिए मानव रूप धारण किए हुए हैं जो भगवान अनंत अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण करते हैं वे ही जगत का हित करने के लिए अवतीर्ण हो आज मुझे अक्रूर कह कर बुलाएंगे